इसलिए बहुज्ञ अत्यंत विद्वान होते हुए भी अकेले किसी धार्मिक संशय का निर्णय नहीं करना चाहिए क्योंकि अनेक द्वार मार्ग वाले धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म और दुर्गम है अतः और ऋषियों के साथ-साथ स्वयं भू मन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अकेला व्यक्ति धर्म के विषय में निश्चय पूर्वक नहीं दे सकता इसलिए पूर्व काल में जैसा ऋषियों ने कहा है उसके अनुसार यज्ञ जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए हजारों करोड़ ऋषि अपने तपोबल से स्वर्ग लोक को गए हैं इसी कारण महर्षि हिंसात्मक यज्ञ की प्रशंसा नहीं करते वे तपस्वी अपनी संपत्ति के अनुसार उच्च वृत्त से प्राप्त हुए अन्न मूल भल, शाक और कमंडलू आदि का दान कर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हुए हैं ईर्ष्याहीनता निर्लोभता इंद्रिय निग्रह जीवों पर दया मानसिक स्थिरता ब्रह्मचर्य तप पवित्रता छमा और धैर्य ये सनातन धर्म के मूल ही हैं जो बड़ी कठिनता से प्राप्त किए जा सकते हैं यज्ञ द्रव्य और मंत्र द्वारा संपन्न किए जा सकते हैं और तपस्या की सहायिका समता है यज्ञों से देवताओं की तथा तपस्या से विराट ब्रह्म की प्राप्ति होती है कर्म फल का त्याग कर देने से ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है वैराग्य से प्रकृति में लय होता है और ज्ञान से कैवल्य मोक्ष सुलभ हो जाता है इस प्रकार ये पांच गतियां बतलाई गई हैं पूर्व काल में स्वयं भू मनवंतर में यज्ञ की प्रथा प्रचलित होने के अवसर पर देवताओं और ऋषियों के बीच इस प्रकार का महान विवाद तदनंतर जब ऋषियों ने यह देखा कि यहां तो बलपूर्वक धर्म का विनाश किया जा रहा है तब वसु के कथन की उपेक्षा कर वे जैसे आए थे वैसे ही चले गए उन ऋषियों के चले जाने पर देवताओं ने यज्ञ की सारी क्रियाएं संपन्न की इसके अतिरिक्त इस विषय में ऐसा भी सुना जाता है कि बहुतेरे ब्राह्मण तथा क्षत्रिय नरेश तपस्या के प्रभाव से ही सिद्धि प्राप्त की थी प्रियब्रत उत्तानपाद ध्रुव मेधातिथि वसु सुधामा वर्जा शंखपाद राजस प्राचीन वरह परजन्य और हविरधान आदिन देर तथा इनके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से नरेश तपोबल से स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं जिन महात्मा राजर्षियों की कीर्ति अब तक विद्यमान है अतः तपस्या सभी कारणों से सभी प्रकार यज्ञ से बढ़कर है पूर्व काल में ब्रह्मा ने तपस्या के प्रभाव से ही इस सारे जगत की स्त्रिष्ट की थी अतः यज्ञ द्वारा वह � मन्वंतर में यज्ञ की प्रथा प्रारंभ हुई थी, तब से यह यज्ञ सभी युगों के साथ प्रवृत्त हुआ। इस प्रकार श्रीमद् महापुराण के मन्वंतरा नुकलप में देवर्षि संबाद नामक 143 वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 144वां अध्याय द्वापर और कलयुग की प्रवृत्ति तथा उनके स्वभाव का वर्णन, राजा प्रमतिकावृतांत तथा पुनः क� सूति जी कहते हैं ऋषियों इसके बाद मैं द्वापर युग की विधि का वर्णन कर रहा हूं त्रेता युग के क्षीण हो जाने पर द्वापर युग की प्रवृत्ति होगी द्वापर युग के प्रारंभ काल में प्रजाओं को त्रेता युग की भांति ही सिद्धि प्राप्त होगी किंतु जब द्वापर युग का प्रभाव पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाता है तब वह सिद्धि हो जाती है उस समय बजाओं में लोग धैर्यहीनता, वाणिज्य, युद्ध, सिद्धांतों की अनसचितता, वर्णों का विनाश, कर्मों का उलटफेर, यांचा, लिख्छा वित्त, संहार, परायापन, दंड, अभिमान, दंभ, और बल तथा रजोगुण एवं तमोगुण बढ़ जाते हैं। सर्वप्रथम कृत प्रत युग में तो अधर्म का लेश मात्र भी नहीं रहता किंतु त्रेता युग में उसकी कुछ-कुछ प्रवृत्ति होती है परंतु द्वापर में वह विशेष रूप से व्याप्त होकर कलयुग में युग समाप्ति के समय विनष्ट हो जाता है द्वापरयुग में चारों वर्णों तथा आश्रमों के धर्म परस्पर घुल मिल जाते हैं। इस युग में सूतियों और स्मृतियों में भेद उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार सूति और स्मृति की मान्यता में भेद पड़ने के कारण किसी विषय का ठीक निश्चय नहीं हो पाता। अनिश्चितता के कारण धर्म का तत्व लुप्त हो जाता है धर्म तत्व का ज्ञान न होने पर बुद्धि में भेद उत्पन्न हो जाता है बुद्धि में भेद पड़ने के कारण उनके विचार भी भ्रांत हो जाते हैं और फिर धर्म क्या है और अधर्म क्या है यह निश्चय नहीं हो पाता पहले त्रेता के प्रारंभ में आयु के संक्षिप्त हो जाने के कारण एक ही वेद रिक यजुह अधर्वण साम चार नाम से विभक्त कर दिया जाता है। फिर द्वापर में विभिन्न विचार वाले ऋषि पुत्रों द्वारा उन वेदों का पुनः शाखा प्रशाखा आदि में विभाजन कर दिया जाता है। वे महर्षिगण मंत्र ब्राह्मणों स्वर और क्रम से विपरीय से ऋक्यजुहु और सामवेद की संहिताओं का अलग-अलग संगठन करते हैं। भिन्न विचार वाले सूत्रशिलों ने ब्राह्मण भाग कल्प सूत्र तथा भाष्विद्या आदि को भी कहीं कहीं सामान्य रूप से और कहीं कहीं विपरीत क्रम से परिवर्तित कर दिया है। कुछ लोगों ने तो उनका समर्थन और कुछ लोगों ने अवरोध किया है इसके बाद प्रत्येक द्वापर युग में भिन्नार्थदर्शी ऋषिবৃন্দ अपने-अपने विचारा अनुसार वैदिक प्रथा में अर्थ भेद उत्पन्न कर देते हैं पूर्व काल में यजुर्वेद एक ही था ऋषियों ने बाद में सामान्य और विशेष अर्थ से कृष्णा और यजुह रूप में दो भागों में विभक्त कर दिया जिससे शास्त्र में भेद हो गया इस प्रकार इन लोगों ने यजुर को अने उपाख्यानों तथा प्रस्थानों खिलामुशों द्वारा विस्थित कर दिया है इसी प्रकार अथर्ववेद और सामवेद के मंत्रों का भी हराज एवन बगल्पों द्वारा अर्थ परिवर्तन कर दिया है। इस तरह प्रत्येक द्वापर युग में पूर्व परंपरा से चले आते हुए वेदार्थ को भिन्न दर्शी ऋषि ब्रिंद परिवर्तित करते हैं, फिर द्वापर के बीत जाने पर कलयुग में वे वेदार्थ शनई हशनई हैं है नष्ट हो जाते हैं। वेदार्थ का विपरीय हो जाने के कारण द्वापर के अंत में ही यथार्थ दृष्ट का लोप और सामायिक म तब मन वचन कर्म से उत्पन्न हुए दुखों के कारण लोगों के मन में खेद उत्पन्न होता है, खेद अधिक के कारण दुख से मुक्त पाने के लिए उनके मन में विचार जाग्रत होता है। फिर विचार उत्पन्न होने पर वैराग्य वैराग्य से दोष दर्शन और दोषों के प्रत्यक्ष होने पर ज्ञान की उत्पत्ति होती है इस प्रकार पूर्व काल में स्वयं भू मनवंतर के द्वापर युग में उन मेधावी ऋषियों के वंश में इस भूतल पर शास्त्रों के विरोधी लोग उत्पन्न होते हैं और उस युग में आयुर्वेद के विकल्प के अंगू में विकल्प अर्थशास्त्र में विकल्प हेतु शास्त्र में विकल्प कल्प सूत्रों की प्रक्रिया में विकल्प भाषा विद्या में विकल्प स्मृति शास्त्रों में नाना प्रकार के भेद प्रथक प्रथक मार्ग तथा मनुष्यों की बुद्धियों में भेद प्रचलित हो जाते हैं तब मन वचन कर्म से लगे रहने पर भी बड़ी कठिनाई से लोगों की जीविका सिद्ध हो पाती है इस प्रकार द्वापरयुग में सभी प्राणियों क कष्ट से ही चल पाता है। उस समय जनता में लोभ, धैर्यहीनता, वारिज व्यवसाय, युद्ध, तत्त्वों की अनिश्चितता, वेदों एवं शास्त्रों की मनह, कल्पित रचना, धर्म संकरता, वर्णाश्रम धर्म का विनाश तथा काम और देश की भावना आदि दुर्गुणों का प्रावल्य हो जाता है। उस समय लोगों की 2,000 वर्षों की पुण्डरायु होती है। द्वापर की समाप्ति के समय उसके चतुर्थांश में उसकी संध्या का काल आता है। उस समय लोग धर्म के गुण से हीन हो जाते हैं। उसी प्रकार संध्या के चतुर्थ चरण में संध्यांश का समय उपस्थित होता है। अब द्वापरयुग के बाद आने वाले कलयुग का वृतांत सुनिए। द्वापर की समाप्ति के समय जब अ तब की प्रवृत्ति होती है, जीव हिंसा, चोरी, असत्य भाषण, माया, छल कपट, दंभ और तपस्वियों की हत्या ये कलयुक्त के स्वभाव स्वाभाविक गुण हैं। वह प्रजाओं को भली भलीभांति चरितार्थ कर देता है, यही उसका अविकल धर्म है। यथार्थ धर्म का तो विनाश हो जाता है। उस समय मन वचन कर्म से प्रयत्न करने पर भी यह संदेह बना रहता है। कि जीविका की सिद्ध होगी या नहीं कलयुग में विसूची का प्लेग आदि महामारक रोग होते हैं इस घोर कलयुग में भुखमरी और अकाल का सदा महय बना रहता है